म चकृार जन सुतिमा अर्जुन जना सुतिमा अर्जुन तो जिज्ञासु अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चरत भरत वंशो में श्रेष्ठ अर्जुन पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्थ तो जिज्ञासु और ज्ञानी ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं जो धन चाहता है संसार की चीज चाहता है लेकिन कपट से बेईमानी से या दूसरे साधन से नहीं भगवान की कृपा से चाहता है उसे भगवान भक्त मानते हैं वह अर्थार्थी भक्त है जो पीड़ा मुसीबत कष्ट मिटाना चाहता है लेकिन संसारी छल कपट से नहीं कूड़ कपट से नहीं खुशामदोरी से नहीं लेकिन भगवान की भक्ति से उसको भी भगवान ने भक्त कहा है भगवान से ही धन चाहता है भगवान की कृपा से ही दुख मिटाना चाहता है ऐसा भगवान का भक्त सुकृत माना जाता है जो दुष्कृत दुष्ट साधनों का आश्रय लेकर संसार की वस्तु चाहते हैं अथवा कष्ट मिटाना चाहते है उनका मन क्रूर रहता है शुष्क रहता है लेकिन संसार की चीज चाहते हैं फिर भी चाहते है किस से भगवान से चाहते हैं भगवान प्राणी मात्र का सुहृद है जैसे बालक माँ की ओर देखता है कोई चीज चाहता है तो माँ की ओर देखता है और कोई कष्ट मिटाना चाहता है तो माँ की ओर देखता है तो माँ उसके कष्ट मिटाने में और वस्तु देने में अपने को कान महसूस नहीं करती है माँ की तो सीमा है बेचारी थक जाए बच्चे की अंगड़ा से लेकिन विश्वनीयता रूपी परमात्मा कभी थकता नहीं क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है और प्राणी मात्र का सुहृद है मां तो दूर होगी कभी सुने न सुने और कभी ध्यान दे न दे लेकिन परमात्मा रूपी माता तो अंत आत्मा होकर बैठी है सुहृदम सर्वभूत नाम या शांति मृक्ष जो मुझे प्राणी मात्र का सुहृद जानता है वो शांति पाता है भगवान प्राणी मात्र के अपने हैं सुहृद हैं। जो क्रूर कर्मी है उनके भी भगवान हितेशी हैं। क्रूर कर्म से उनको सजा देकर भगवान शुद्ध कर देते हैं जैसे बालक मैला होता है गंदा होता है माह उसको उठा लेती है गरम पानी से साबुन से नहलाती है नाक रगड़ के पहच लेती है गालों को रगड़ती है बच्चा नहीं चाहता फिर भी उसके न चाहने की परवाह नहीं करती उसको शुद्ध कर देती है ऐसे जो क्रूर कर्मी है अधम कर्मी है देर सवेर भगवान उनको भी शुद्ध करके अपने से मिलाने वाले सत्संग या साधु पुरुष के समागम में भेज देते हैं उसको अपना बना लेते हैं लेकिन उनकी अपेक्षा जो सुकृति है सुकृति चार प्रकार के हैं, जो भगवान से संसार की वस्तु चाहते हैं, तो वे दुष्कृत करके नहीं भगवान को रिझाकर, जैसे ध्रुव को सुतली माने मार महारी के जाल अभागा तेरे बाप की गोद में बैठने आया तूने भजन किया नहीं पुण्य किया नहीं तो पापी कैसे गोद में बैठता है तेरे पिता की गोद में बैठना हो तो मेरी कुख से जन्म ले द्रुव अपने असली माँ के पास चला गया माँ ने कहा बेटा न तूने भजन किया न मैंने भजन किया है तुम्हारा सुकृत नहीं इसीलिए तुझे सहना पड़ता है मेरा भी सुकृत नहीं अगर मेरा सुकृत होता तो तुझे सुतली माँ ऐसा क्यूँ कहती द्रुव को लग गया कि सुकृत क्या है की शुक्रत तो भगवान का भजन है जो लोग तप से होम से हवन से यज्ञ से कुछ चीज पाते हैं उनको चीज तो मिलती है लेकिन उनके हृदय में सुकृत नहीं होता है यज्ञ होम हवन तप से चीज पाए लेकिन उसमें आश्रय भगवान का है तो सुकृत हो जाता है जैसे यज्ञ का थम्भा पवित्र तो होता है छाया नहीं देता है पेड़ की नई ऐसे ही बाकी के सत्कर्म अच्छे तो लेकिन उन सत्कर्म में अगर भगवान का आश्रय नहीं है कर्म के बल से कुछ पाना चाहता है तप के बल से पाना चाहता है धन के बल से पाना चाहता है चतुराई के बल से पाना चाहता है वो चीज पार तो लेगा लेकिन वो हृदय का आनंद नहीं रहेगा सुकृत का जो रस है वो नहीं रहेगा वस्तु तो परदेशी लोगों के पास बहुत सारी है लेकिन हृदय का आनंद और शांति जो भारतवासियों के हृदय में छलकती है इतनी बहुत संख्या में ऐसी परदेशों में विचारों में नहीं है मैं देख कर आया कई बार तुम्हारे कर्म में अर्थ चाहते हो लेकिन पाप से कपट से नहीं भगवान की कृपा से तो अर्थ मिलेगा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी जैसे द्रुव चाहते थे अटल पदवी भगवान का भजन करने गए नारद जी मिल गए भजन करने गए अब तो क्या महाराज अटल पदवी तो क्या बाप की गोद तो क्या पर परमात्मा की गोद मिल गई थोड़ा तिथि स्वर सा थोड़ा सुख दुख सा लेकिन हृदय का इतना पुण्य बढ़ गया कि आदि नारायण प्रकट हो गए। द्रु को अहिक राज्य तो मिला अटल पदवी भी मिली और मोक्ष का रास्ता भी मिल गया भगवान से चाहा, तो संसार की अर्थार्थी है चाहता तो गोद है भगवान की अपमान हो गया है अब अटल पदवी चाहता है चाहे तो संसार की है लेकिन चाह संसार की संसार के स्वामी से चाह है तो संसार के स्वामी का दर्शन भी हो गया संसार के स्वामी में प्रीति भी हो गई जो लोग धन धा नौकरी करते हैं और उसमें सुविधा चाहते हैं लेकिन भगवान की भक्ति से सुविधा चाहते हैं तो उनको सुविधा मिलती है तो उनका मन भगवान में ज्यादा लगता है सुविधा तो बाहर रह जाती है मन भगवान में भीतर लग जाता है सुविधा तो बाहर की चीज बाहर आई लेकिन उनका मन अंतरंग यात्रा करने लगता है ऐसे व्यक्तियों को भगवान ने सुकृत कहा तुलसीदास महाराज भी कहते हैं राम भगत जग चारु प्रकार राम भगत चार राम भगत जग चारु प्रकार राम भगत जग चारू प्रकार कृपा प्रकारा सुकृति नो चारू अनघ उदारा चहु चतुर कर नाम आधारा ज्ञानी प्रभि विशेष प्यारा द्रु अर्थार्थी है लेकिन मंत्र जप उसने आधार लिया भगवान के नाम का अर्थार्थी भी भक्त होते आर्थ भी भक्त होते है जैसे द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी पहले तो इधर उधर देखती है कोई बाहर का सहारा सहाय नहीं करता है अंत में सच्चे सहारे के तरफ पुकारती है गजेंद्र इधर उधर का पहला सहारा लेता है ये भगवान के अर्थार्थी आर्त भक्तों में उनका पहला नंबर नहीं आता पहला नंबर तो शुरू से ही भगवान की शरण ले ले दुख पड़ गया तो शुरू से ही भगवान की शरण ले धन चाहिए तो शुरू से ही भगवान की शरण ले गुरु ने शुरू से ही भगवान की शरण ले ली उत्तरा भगवान की आर्त भक्त है शुरू से ही शरण ले ली अश्वत्था ने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्था ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके उत्तरा के गर्भ में ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके उसके बच्चे को मार डाला इधर उधर शरण नहीं लेती भगवान की ही शरण लेती है ऐसे ही जो व्यक्ति हैं वे भगवान के आर्त भक्त हैं उनको ये चीज तो मिल जाती है दुख तो मिट जाता है लेकिन दुख मिटाने का साधन प्रारंभ में भी भगवान का मध्य में भी भगवान का आश्रय और अंत में भी भगवान का आश्रय है तो उनका चित्त भगवत आश्रय होकर भगवतमय हो जाता है तीसरे भक्त होते जी क्या वो धन भी नहीं चाहते हैं कोई दुख पीड़ा मिटाना नहीं चाहते जो आया प्रारब्ध से गुजर जाएगा लेकिन भगवान कैसे हैं? और भगवान कैसे अपने बल बुद्धि से नहीं अपने तप से योग से धारणा से ध्यान से समाधि से या साधन से नहीं भगवान की कृपा से ही भगवान को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त होते हैं अथवा तो अच्छा संग मिल जाए सत पुरुषों के संग से ही मैं कौन हूँ भगवान क्या है आत्मा किसको बोलते परमात्मा किसको बोलते हैं जीव किसको बोलते हैं ईश्वर किसको बोलते हैं दुख किसको होता है सुख किसको होता है इस प्रकार की उनकी दिव्य मत्ती होने लगती है और बेर सबेर छान बुन वो समझते कि ठंडी गर्मी शरीर को लगती है भूख प्यास प्राणों की गति को लगती है सुख दुख मन को होता है राग दोष बुद्धि को होता है इन सब ऐसी सचिदानंद साक्षी आत्मा मेरा अलग है और आत्मा परमात्मा का सनातन अंश है मैं वो हूँ ऐसा आत्मबोध पा लेते हैं जिज्ञास और चौथे होते हैं ज्ञानी आत्मज्ञान ज्ञान पा लिया है फिर भी भगवत रस भगवत चर्चा करते कराते सुनते सुनाते हैं जैसे सनकारी अथवा तो जैसे सुखदेव जी महाराज अथवा तो यूं कह दो जैसे गोपी वो तो अपने सुख के लिए भजन नहीं करती है कोई भी पीड़ा आ जाए मुसीबत आ जाए तो आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन भगवान को स्नेह करती है भगवान से कुछ चाहती नहीं है भगवान प्राणी मात्र का सच्चा प्रेम तो भगवान ही कर सकता है जय राम जी जिसको कुछ लेना नहीं जिसको कुछ पाना नहीं जिसको कुछ जानना नहीं जिसको कहीं पहुंचना नहीं जो अपने आप में पूर्ण है वही ठीक से प्रेम कर सकता है पति पत्नी को प्रेम करता है तो उसमें काम की गंध होती है सिर्थ नौकर को प्रेम करता है तो उससे परिश्रम की इच्छा होती है और महाराज नेता जनता से प्रेम करता है तो वोट की इच्छा होती है जनता किसी नेता की खुशामद करती है तो सहूलत की इच्छा होती है प्रेम कम होता है प्रेम केवल दिखावट होता है बाकी होता है अपना उल्लू सीधा करना लेकिन भगवान जब प्रेम करते हैं तो भगवान को कौन सा उल्लू सीधा करना है तुम्हारे से भगवान को क्या चाहिए जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही प्रेम कर सकता है बाकी के लोग प्रेम के सांग में अपनी चाह को पूरा करेंगे जितना जितना चाह कम है उतना उतना आदमी प्रेमी है और जितना जितना चाह ज्यादा है उतना उतना आदमी प्रेम को बदनाम करने वाला होता है कबीर ने ठीक कहा है प्रेम न खेतों उपजे प्रेम न हाथ बिकाए राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए अपना मैं और मोरा ये जितना जितना गलित होगा उतना उतर तू परमात्मा को प्रेम करेगा और तूने जरा सा परमात्मा को प्रेम किया तो परमात्मा का जो जरा सा है तुम्हारे लिए बहुत हो जाएगा जैसे चपरासी जरासा राष्ट्रपति को खुश कर दे तो राष्ट्रपति जरासा भी चपरासी के लिए झुकता हुआ कुछ कर दे तो चपरासी का तो बेड़ा पार हो गया ऐसे जीव जरासा भगवान को प्रेम करे और भगवान भी जरासा प्रेम करे अरे भगवान करते तो पूरा प्रेम करते अपना आपा दे देते लेकिन जरा सा भी करते तो आदमी निहाल हो जाता है प्रारंभ में जरा सा भगवान का प्रेम मिलता है तो आदमी अपनी सुविधाएं सुख छोड़कर कथा में आ जाता है क्योंकि भगवान का प्रेम मिल रहा है यहाँ कोई लड्डू का मजा थोड़े लेने आए हो यहाँ कोई गीत गाने का मजा थोड़े है यहाँ कोई चखने या सुगने का मजा थोड़े है खुशामद का मजा थोड़े है नहीं यहाँ मजा है उस प्यारे की बात सुनने मात्र से उसकी प्यारे की बात सुनने मात्र से हृदय इतना पावन होता है अगर प्यारा हृदय में प्रगट हो जाए तो फिर कहना ही क्या इतने में उतना तो उतने में कितना इतने में उतना तो उतने में कितना जब उसकी चर्चा सुनने से ही इतना पुण्य होता है इतना आनंद मिलता है इतनी शांति और ज्ञान बढ़ता है मरने के बाद भी उस जीव की सदगति होती है नरकों में नहीं जाता खाली सत्संग सुना है किसी संत सच्चे संत के चरणों में बैठकर अगर किसी ने थोड़ा सत्संग भी सुना है तो उसकी अधोगति तो नहीं होती है जब इतने में उतना तो उतने में कितना एक भक्त था गरीब भक्त था उसने सत्संग की महिमा सुनी उसने शपथ खाई कि मैं या तो सत्संग सुनूंगा या तो सुनाऊंगा उसी का बोझा उठाऊंगा जो मेरे सत्संग की बात सुने अथवा तो सुनाये मजदूरी करता था बाजार में किसी ने सामान लिया मत्थे पे उठाया पहुंचाने गया उसका ये नियम कुछ दिनों से चला जा रहा था एक सेठ ने कोई खरीदी की जल्दी जल्दी बुलाए मजदूर मजदूर वो भी चाहे टोपला अभी स्कूटर और ये साधन अभी हुए पुराने जमाने में सिर्फ़ बोझा लाभ के ले जाते थे तो मजदूर ने उठाया जल्दी जल्दी में वो उसने शर्त करना भूल गया आधे रास्ते गया मजदूर ने कहा कि सेठ जी मैं ये सामान नहीं उठाऊंगा बोझा मैंने क्यूँ बोले यह तो सत्संग सुने या तो सुना है उसी का बोझा उठाता हूँ जो जन्म जन्म का बोझा उतारने के लिए कथा करे या कराए ने बोला था तू सत्संग सुना वो मजदूर बेचारा चलते चलते सत्संग की टूटी फूटी बातें जो गुरु से सीखा था वो सुनाया जा रहा था लेकिन था भगवान का वो भक्त भगवान को प्रेम करने वाला था भगवान का प्यारा प्रेम करता है ना उसको फिर बड़े बड़े शास्त्र रटने नहीं पड़ते बड़े बड़े श्लोक कंठस्थ नहीं करने पड़ते उसकी तो टूटी फूटी भाषा ही भगवान की बंदगी हो जाती है मीरा कहाँ कंठस्थ करने गई थी और कहाँ जगतगुरु पद पाने को गई थी जगत के लोग उसको गुरु की नहीं देखते सबरी भीलण कहाँ पद पाने के लिए जंजटबाजी में पड़ी थी रहीदास और एकनाथ ज्ञानेश्वर स्वयं प्रभा और सुलभा इन्होंने कोई पदवी पाने की चेष्टा ही नहीं की उन्होंने तो आत्मा परमात्मा को प्यार किया बस प्यार एक ऐसी चीज है भगवान से जितना जितना आपकी प्रीति बढ़ती जाती है उतना उतना तुम्हारा मन बुद्धि और व्यवहार शुद्ध होता जाता है और संसार के विकारों से जितनी जितनी प्रीति बढ़ती जाएगी उतना मन बुद्धि और शरीर जल्दी नाश होता जाएगा बीमार होता जाएगा मुण्यूर्थम. जितना जितना ईश्वर को तुम प्रेम करते जाओगे उतना उतना तुम स्वच्छ होते जाओगे तुम्हारी मत्ती शुद्ध होती जाएगी तुम्हारी वाणी शुद्ध होती जाएगी तुम्हारा व्यवहार शुद्ध होता जाएगा और जितना जितना संसार की चीजों को प्रेम करोगे विकारों को प्रेम करोगे उतना उतना तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारी मति तुम्हारा तन्न तुम्हारा इज्जत आब्रू सब धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा तो वो मजदूर बेचारा सत्संग सुनाया जा रहा था उसकी मत्ती स्वच्छ थी पहुंच गया सेठ के घर सामान सेठ ने छ आने मजदूरी दी वो बोलता है मजदूरी तो बाद में लूंगा सत्संग का क्या बात आपको अच्छी लगी सेठ ने बोला सत्संग सत्संग मैंने सुना नहीं मेरे को तो मजदूरी तेरे से करवानी थी हूँ हाँ करता रहा मजदूर ने माथे पर ललाट पर हाथ रखा के कितना अब भागा मुफत में सत्संग मिला फिर भी नहीं सुना कितना पापी आये भगवान इसका क्या होगा देखो भगवान तो दयालु है लेकिन भगवान का ईमानदारी से प्रेम भजन करने वाले भगवान को प्रेम करने वाले का स्वभाव भी ऐसा ही हो जाता है जो जिसको चाहता है जो जिसको प्रेम करता है उसके गुण उसके धर्म उसमें आने लगते हैं तुम शराबी को प्रेम करो तो धीरे धीरे कभी थोड़ी प्याली पीने की इच्छा हो जाएगी बीड़ी वाले को खूब प्रेम करो तो कभी बीड़ी की फूंक नहीं तो बीड़ी का धुआं तो तुम्हारे भाग्य में आ जाएगा ऐसे परमात्मा या परमात्मा के प्यारे संत को प्यार करो तो परमात्मा नहीं तो परमात्मा के प्यारे संत का कुछ न कुछ अमृत आध्यात्मिक तुम्हारे पास आरा सातना भूम्य में चेतना ले आया तीसरे नेत्र में सेठ का भूत भविष्य देख लिया उस मजदूर ने कहा की सेठ जी कल शाम को सात बजे तुम्हारी मृत्यु होगी बोले ऐसा ना करो तुम कुछ खाओ दूध पीओ ये बोले ना ना दूध पीने से या खाने से काम नहीं चलेगा मौत तो किसी का लिया नहीं रखती सेठ जी जो होने वाला है वही बता रहा हूँ दर्शन करने आया राम तीर्थ सत्संग करके अभी अभी कमरे में गए तिहरी नरेश घोड़ा भगाते भगाते तिहरी से उत्तर काशी पहुँचा और वो सेवक को बोला कि स्वामी राम तीर्थ का मैं दर्शन करना चाहता हूँ स्वामी राम तीर्थ का सेवक भागा राम तीर्थ को बोलता है कि उतेरी का महाराज आया है आपका दर्शन करने के लिए राम तीर्थ ने कहा महाराज को बोलो कि असली राजा से मिलने जा रहे हैं अभी टाइम नहीं है बाद में कभी आना यह फकीरों की मस्ती महाराज सेवाध साढ़े सात बजे तक आप जिंदे रह गए तो मैं सिर कटवा दूंगा आज का प्रारंभ में देख रहा हूँ से हाथा जोड़ी करने लगा उस गरीब भक्त ने कहा मजदूर ने की देखो मैं एक उपाय बताता हूँ मरना तो जरूरी है आपका पक्का है लेकिन आप भगवान के वहाँ कैसे पहुँचे मैं आपको नुकसान दे देता हूँ आपके जीवन में कोई ज्यादा कर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी भगवान को प्रेम करने वाले भक्त जो कह देते न ऐसा भगवान की व्यवस्था हो जैसे बच्चा माँ बाप को प्रेम करता है तो रात को 12 बजे उठ पन्न माँ बाप को जगा देता है दादा दादी को नाना नानी को लेपटाइड ले लेता है क्योंकि बच्चे का माँ बाप के साथ अपनात्व है ऐसे भक्त का भगवान के साथ अपनात्व है तो फिर इंद्र भी लेपटैप ले लेता ले है ले ले और यमराज भी लैपट करने को तैयार हो जाता है देखो शेठ जी एक काम करना तुमने जो सत्संग दो घड़ी सुना मेरा उसका फल भोगने को तुमको बोलेंगे तुम बोल देना कि सत्संग का फल मुझे नहीं भोगना है मैं पाप का फल भोगने को तो तैयार हूँ लेकिन सत्संग का फल देखना है तो पाप का फल भोगने को जब तुम तैयारी बताओगे और पुण्य का फल सत्संग का फल भोगने का इनकार करोगे तो सत्संग का फल भोगने का जब इनकार करोगे तो तुम्हारी क्रेडिट बढ़ जाएगी इज्जत बढ़ जाएगी अब सत्संग का फल जब आदमी सुख का फल त्याग करता है तो उस आदमी की बात यह ध्यान से सुनेगा तो आप बोलना मुझे सत्संग का फल भोगना नहीं है केवल देखना है आप इस बात को पकड़े रखोगे तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इतना तो मैं आपके साथ भगवान की दया से हिम्मत पूर्वक व्यवहार कर सकता हूँ सेठ की मृत्यु हो गई, यमराज ने पूछा कि तुम पाप का फल भोगना चाहते हो कि दो घड़ी किसी भक्त संत के साथ जो तुम बैठे चलते चलते सत्संग सुना अथवा भक्त तुम्हारे घर दो सुने उसका फल भोगना चाहते हो से वही बात दोहरा दी की मैं फल देखना चाहता हूँ भोगना नहीं चाहता हूँ यमराज ने देखा कि फल देखना सत्संग का फल देखने का तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कोई जी भी नहीं आया है चलो इंद्रदेव के पास नया कोई कायदा हुआ हो तो यमराज उसको लेकर इंद्रलोक में गए हैं इंद्र ने कहा कि मेरे पास भी कोई नया कानून नया जी नहीं आया है पुण्य कफल भोगा जाता है देखने की तो कोई व्यवस्था नहीं है हम तो देखना ही चाहते महाराज हमें भोगना नहीं कि चलो इस बहाने हमको भी नारायण भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और कोई नया कानून हो तो भगवान के श्री मुख सेठ सुनने का अवसर मिल जाएगा यमराज और इंद्रदेव उस सेठ को लेकर आदि नारायण के पास पहुँचे हैं आदि नारायण को कहते हैं कि भगवान इसने संत के मुँह से दो वचन सुने थे सत्संग का फल ये देखना चाहता है भोगना नहीं चाहता है भगवान गालों में मुस्कुराए इंद्र को बोला जाओ तुम अपनी अमरावती संभालो यमराज को जा, कहा जाओ तुम संयमपुरी संभालो उस आदमी ने कहा भगवान आप मेरे को सत्संग का फल देखना है भगवान ने कहा के पागल इंद्र और यमराज तुझे ले आए खुद बॉडी होकर और तू मेरे सामने खड़ा है मेरे से बात कर रहा है यही तो मेरे भक्त की मुलाकात का फलतू देख रहा है सागल जो भगवान के प्रेमी भक्त है उसकी मुलाकात भी एक बार हो जाए भगवान बोलते चार प्रकार के मेरे भक्त होते आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चरतर शब चतुर्विदा भजनते माम जना सुनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चरतर शब एक ज्ञानी भक्त भक्त मेरा प्रेमी भक्त होता है, अर्जुन मैं और वो एक ही रूप है अगर तू हम दोनों में कुछ देखना ही चाहता है तो मैं शरीर और वो मेरा आत्मा है मैं अपनी बात पे ताल देता हूँ लेकिन मेरे ज्ञानी के हृदय को तो अपने आप से तृप्त करता हूँ कभी कभी मैं वैंकुंठ में नहीं होता हूँ गोलोक और चाकित लोग को छोड़ देता हूँ लेकिन ज्ञानी के हृदय को तो एक एक क्षण भी मैं छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता हूँ ऐसा मेरा प्रेमी ज्ञानी भक्त तो होता है राम भगत जग चार प्रकारा सुकृति नो चारो अनघ उदारा चहु चतुर कर नाम आधारा यानी प्रभ ही विशेष प्यारा यानी भगवान को विशेष प्यारा है वो न दुख मिटाना चाहते हैं, न भगवान का स्वरूप जानना चाहते हैं क्योंकि जान लिया है न उनको कोई ही धन की आवश्यकता है फिर भी भगवत तत्व में रमन करते रहते हैं ऐसे भगवत जन जो है उनके कंठ में अमृत भरता है राजा भोज ने सुबह सुबह विचार किया कि मेरी सभा में ऐसा कोई प्रश्न छेड़ दो की मेरी जनता में विशेष ज्ञान ध्यान की अभिवृद्धि हो राजा भोज की दरबार में टैक्स कैसे बढ़ाना लोगों का शोषण कैसे करना देश पर देश में थप्पिया कैसे लगाना ऐसी बेवकूफी की चर्चा या सोचना विचारना नहीं होता था राजा भोज की दरबार में तो कृषि को त्रिपुंड लगा है त्रिपुंडधारी है तो कोई कंठीधारी है तो कोई रुद्राक्ष की माला धारण किया है तो कोई तुलसी की माला धारण किए हुए आए हैं तो कोई कभी कालीदास की नाई अपने ढंग से आए तो कोई अपने ढंग से ऐसे विचारवान मंत्री साधु संतों की और पंडितों की सवालत की थी जय राम जी और फिर उस सभा में चर्चा होती थी आदमी को खाना पीना तो मिल जाता है लेकिन जिस शरीर को तो खिलाया पिलाए वो तो जल जाएगा जिसलिए मनुष्य जन्म मिला है ऐसा समाज में ज्ञान ध्यान भक्ति और प्रेम कैसे प्रकट हो ऐसी चर्चा होती थी जैसे सरकार सोचती है ना योजना कैसे बनाए पानी अथवा लाइट की कमी कैसे पूरी करे ऐसे राजा भोज की दरबार में आदमी की आध्यात्मिक कमी कैसे पूर्ण हो आत्म कैसे हो भगवत भक्ति कैसे हो सब चरित्रवान कैसे हो धनवान गरीबों की सेवा कैसे करें और गरीबों को धनवान के प्रति प्रेम भाव कैसे रहे अमलदार ईमानदारी ऐसी कैसे बरते और प्रजा और राजा के बीच आत्मीयता कैसी हो इस विषय के चर्चा के साथ साथ जीवात्मा की परमात्मा के साथ एकता कैसी है और कैसे जागृत हो सकती है ऐसा राजा भोज के दरबार में प्रश्नोत्तर होता था जयराम जी कथा कीर्तन जा नहीं, नहीं घर नहीं संत नहीं मेहमान वाह घर जमड़ा देरा दीना साझ पड़े और कथा कीर्तन जा घर भयो कथा कीर्तन जा दिल भयो वो घर और दिल है वैकुंठ समान कथा कीर्तन जा घर भयो संत भय मेहमान संत के वचन हमारे दिल में आए तो संत मेहमान हो गए कथा कीर्तन जा दिल भयो संत भय मेहमान वाह प्रभु वाचा किनो वो घर है वैकुंठ समान ठित मति उसको वैंकुंठ बोलते हैं राजा भोज की मति अकुंठित थी वैंकुंठ मति थी राजा भोज के मन में विचार आया कि आज सभा में ऐसा प्रश्न पूछूं ताकि जनता का ज्ञान भक्ति बढ़ जाए अच्छा विचार वाले को अच्छी प्रेरणा जल्दी मिलती है अच्छे कर्म वाले की मति सात्विक होती है राजा भोज के मन में एक प्रश्न उठा सभा में आते ही राजा भोज ने सबका अभिवादन स्वीकारा और अभिवादन सबको किया राजा भोज ने पूछा की वास्तविक अमृत कहाँ बचता है तो सिख हर पंडित ने कहा अमृत अमृत स्वर्ग में रहता है राजा भोज को तसल्ली नहीं हुई बोले मैं पूछता हूँ वास्तविक अमृत शाश्वत अमृत कहाँ बचता है दूसरे ने कहा कि हाँ अमृत का मूल है सागर सागर से अमृत निकला है राजा भोज ने फिर से प्रश्न किया के मुझे संतोष हो और जनता को वास्तविक अमृत का पता चले इसलिए मैं फिर से प्रश्न करता हूँ कोई विद्वान पंडित व्याख्या करें वास्तविक सुधा क्या बचती है वास्तविक अमृत कहाँ बचता है तीसरे किसी शिखर नौजवान पंडित ने कहा कि कवियों ने कहा है कि सुंदरियों के होठों में अमृत है चौथे ने कहा कि सर्पों के पास भी अमृत होता है लेकिन राजा भोज को किसी से संतोष नहीं हुआ राजा भोज ने फिर से अपने प्रश्न को दोहराया कि ज्ञानी जनों की सभा है और कवि कालिदास जैसे सिंह के चरणों में अगर स्वर्ग में वास्तविक अमृत होता शाश्वत अमृत होता तो स्वर्ग का अमृत भोगने के बाद पतन नहीं होता अगर सागर में वास्तविक पूर्ण अमृत होता तो सागर खारा नहीं रहता अगर सुंदरियों के पास अमृत होता तो वो स्वयं नहीं मरती और उनके सुंदरे भी नहीं मरते उनके होठों में तो थूक रहते, काम विकार से बलें कामी कवि को उनके होठों में अमृत दिखे बाकी तो मरे हुए बैतल्य और थूक के सिवाय बब्बू के सिवाय और कुछ होता ही नहीं अगर होता हुआ दिखे तो सुख के देखो सुबह जाकर बोलना तो पड़ेगा कालीस ने कहा वास्तविक अमृत सर्पों के पास भी नहीं है अगर सर्पों के पास होता तो जहरी क्यों होते वे? वास्तविक अमृत सागर का अमृत तो दैव दानों के मंथन से पैदा हुआ है वह वास्तविक नहीं मंथन से पैदा हुआ है मंथन से निकला है लेकिन जो भगवान के प्रेमी भक्त है उनके कंठ में वास्तविक अमृत रहता है कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, या उनके कंठ में भागवतीय सुधा बसती है स्वर्ग की सुधा तो पुण्य नष्ट हो जाता है सत्संग की सुधा पीने से पाप नष्ट हो जाता है स्वर्ग की सुधा पीने से अपसरा मिलती है और सत्संग की सुधा पीने से परमात्मा शांति मिलती है ना है, एक फल संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनंत फल वे पुरुष सतगुरु होते हैं सत्य का उनको बोध होता है सत्य स्वरूप ईश्वर में उनका अहम प्रत्यय होता है साधारण आदमी का अहम प्रत्यय शरीर में होता है जाति में, में होता है धन में होता है पद में होता है गरीबी अमीरी में होता है लेकिन संत का अहम प्रस्य स्वरूप परमात्मा में होता है उसी के जन्मों का अंत होगा इसलिए उसको संत बोलते हैं मीन सुखी जहाँ मीर अघादा मछली वहाँ सुखी होती है जहाँ अभा पानी है बरसात के दिनों में एक कबीजरी का वचन है सात के दिनों में नदियाँ भर भर कर जाती है और खूब बहल जाता है तो सागर की मछली समझती है कि इधर से पानी आ रहा है तो उधर कहीं ज्यादा पानी होगा मैं बिचारी आगे को चलती है आगे को चलते तो वर्षा नदियों में आगे चलते चलते नालों में पहुंच जाती है नालों में चलते चलते, चलते कभी कभी किसी छोटे मोटे खड्डे में छोटे मोटे तालाब में पहुंच जाती है जब बरसात बंद होती है तब वो आगर की ही मछली निकलकर कर जो नदी और नालों में खड्डों में पहुंच गई, खड्डों का पानी तपा सूखा फिर छटपटाती है ऐसे ही तुम्हारी मती रूपी मीन अंदर आकर को छोड़कर ऊपर तो मन में आती है मन से फिर विकारो रूपी इंद्रिया रूपी नालियों में आती है और इंद्रिया रूपी नालियों से फिर विषय विकार रूपी खड्डों में जाती है फिर छठ होती है फिर रात को थक कर सब छोड़कर रात्रि को फिर तुम्हारी मती रूपी मछली अगाध आत्मा के सागर में जाती है दुख भूल जाती है